युवकों के प्रति मेरी क्रांतिकारी योजना मेरे मित्रों मेरा विचार है कि मैं भारत में कुछ ऐसे शिक्षालय स्थापित करूं जहां हमारे नवयुवक और शास्त्रों के ज्ञान में शिक्षित होकर तथा भारत तथा भारत के बाहर अपने धर्म का प्रचार कर सकें मनुष्य केवल मनुष्य भर चाहिए बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा आवश्यकता है वीर्यवान तेजस्वी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 हमें नष्ट कर डाला है